शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में दूसरे दिन प्रातः काल ही मैं श्री श्री के दर्शन के लिए गया किंतु दर्शन न मिला साधु महाराज महाराजगणों ने बताया कि आज प्रातः किसी विशेष कारण से पुरुष भक्तों को दर्शन न मिलेगा अगले दिन सुबह आने को कह दिया अन्य चेष्टा निरर्थक होगी इच्छा भंग होने से उत्साह जाता रहा बलराम मंदिर पहुंचा, वहां भी पूजनी महाराज और हरि महाराज का दर्शन नहीं मिला याद हुआ कि महाराज का शरीर विशेष स्वस्थ नहीं है इस कारण वह किसी को दर्शन नहीं देते और हरि महाराज का दर्शन संध्या के बाद हो सकता है वह दिन मानो सौ युगों की तरह बड़ा हो गया दिन बीतना ही नहीं चाहता था जहाँ तक संभव हुआ मैं ध्यान और प्रार्थना करता रहा किंतु तो मन में एक विराट शून्य भाव छा गया सूलविद्ध पक्षी के समान मैं तड़पने लगा संध्या समय फिर से मैं अपने टूटे मन को लेकर बलराम मंदिर आया हरि महाराज के दर्शन के लिए उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेह के साथ स्वीकार किया और बहुत सहानुभूति दिखाई उनके स्नेह से मेरा हृदय पिघल गया हृदय का आवेग आंसू के रूप में प्रकट हुआ उन्होंने अधिक प्रार्थना करने के लिए कहा मन की व्याकुलता को बढ़ाने के बाद कहते कहते वह मेरे सिर और चेहरे पर हाथ फैरने लगे उसमें स्नेह में जन्नी का सा स्पर्श था उन्होंने इतनी अधिक करुणा दिखाई कि उनके मुख की ओर देखते ही मुझे रुलाई आ गई आहा वह इतने दयालु हैं मेरे मन की वेदना को उन्होंने अपने भीतर खींच लेकर लघु कर दिया बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा उनके स्नेह से आप्लुत होकर उनके चरणों पर सिर टेक कर प्रणाम करते हुए अनिच्छा से विदा ली रात को बेचैनी के कारण नींद भी नहीं आई तड़के गंगा स्नान के अनंतर मैं उस भक्त के ठाकुर मंदिर में ध्यान प्रार्थना करने बैठा कुछ ही क्षणों में एक अलौकिक घटना घटी आनंद और विस्मय से बाह्य ज्ञानहीन होकर मैं बहुत देर तक आसन पर बैठा रहा जब मैं आसन से उठा तो देखा साढ़े छह बज चुके हैं मैं तुरंत उठा और अपने ध्यान की बात सोचता हुआ असान्वित होश्री से के निवास स्थान की ओर चला उद्बोधन भवन में पहुँच मैंने देखा कि तक पंद्रह बीस भक्त श्री श्री के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं पता लगा कि माँ का दर्शन होगा मैं आनंद से अधीर हो पड़ा साढ़े सात बजने पर एक महाराज ने थाली में कुछ प्रसाद लाकर सबके हाथों में दिया और कहा माँ ने प्रसाद भेजा है प्रसाद पाकर प्रतीक्षा कीजिए माँ के दर्शन के लिए बुलाए जाने पर सब लोग दर्शन करने जाएँगे उन्होंने और भी कहा माँ ने अपने हाथ से प्रसाद सजाकर भक्तों के लिए भेजा है वह प्रसाद ग्रहण करते समय बहुत ही आनंद हुआ माँ ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से प्रसाद भेजा है इससे अधिक प्राप्ति और क्या हो सकती है इस प्रसाद में श्री श्री का स्पर्श और स्नेह था मेरा किसी भी भक्त से परिचय नहीं था अतः चुपचाप मैं व्याकुल होकर प्रतीक्षा करने लगा भक्तगण आपस में बातचीत कर रहे थे सामने की सीढ़ी से ऊपर जाना होगा माँ का दर्शन करने करके दूसरी ओर से उतर आना होगा माँ पुरुष भक्तों से बातें नहीं करती त्यागी मैं नया था इस नेमादी को नहीं जानता था अतः सुनता था सुनता जा रहा था मन में एक ही आकांक्षा थी यदि माँ एक बार भी मुझसे कुछ बोले तो मैं कितार्थ हो जाऊँगा मैं तो माँ कहकर पुकारूँगा क्या वह उत्तर नहीं देंगी क्या एक बार भी नहीं बोलेंगी ऐसे चिंताओं के से मन उद्विग्न हो रहा था इतने में दिखाई पड़ा कि भक्तों में हलचल मच गई है ऊपर चढ़ने की सीढ़ी पर सभी पंक्तिबद्ध होकर चल रहे थे सीढ़ी पर ही सब लोग एक पंक्ति में खड़े हो गए मैंने सोचा मैं सबसे पीछे रहूँगा सबके अंत में मैं प्रणाम करूँगा बालक की बुद्धि थी मुझे डर लगा कि माँ तब तक शायद उठ न जाए और मैं प्रणाम भी न कर सकूं साथ ही आगे जाकर पंक्ति में घुसने का कोई उपाय भी नहीं था अतः पंक्ति में सबसे पीछे मैं चुपचाप प्रार्थना करता हुआ माँ का चिंतन करने लगा तड़के प्रत्यक्ष हुए ध्यान का चित्र अंतर में उज्जवल हो उठा भक्त लोग सीढ़ी से ऊपर की ओर श्री श्री को प्रणाम करने के लिए चल रहे थे क्रमशः ऊपर चढ़ने पर दिखाई पड़ा एक कमरे के दरवाजे के सामने एक एक भक्त भूमि पर माथा टेककर प्रणाम करते हुए दूसरी ओर से उतरते जा रहे हैं मैं अग्रसर होने लगा मेरे पीछे और कोई नहीं था कमरे के दरवाजे पर प्रणाम के स्थान पर आकर मैंने देखा श्री माँ एक चद्दर से सिर से पैर तक ढककर घूंघट काढ़े बैठी है माँ के चरण कमल भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे सब कुछ आवृत था मन में उदासी छा गई प्रतीक्षा करने का समय नहीं था मैंने भी घुटने टेककर भूमि पर वस्त्रावृता माँ के सामने प्रणाम किया लगभग आधे मिनट तक मेरा सिर भूमि पर ही था आंखों से आंसू बह रहे थे सिर उठाने पर दिखाई पड़ा माँ ने चादर हटा दी है मुंह पर घूंघट भी नहीं था स्नेहपूर्ण दृष्टि से वह मुझे देख रही है आनंद से मैं विफल हो गया उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाते ही माँ ने प्रसन्न आनंद से मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए आंसू पोस दिए और ठुड्डी छूकर अपने हाथ को चूम लिया फिर मधुर स्वर से पूछा बेटा तुमने प्रसाद खाया है मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा हाँ माँ खाया है बस ये दो ही बातें माँ के श्रीमुख से निकली माँ के स्नेह स्पर्श और मधुर वचन से मेरा अंतर भर गया मैं निर्वाह होकर केवल माँ को देख रहा था भोर में ध्यान करते समय मैंने इन्हीं का दर्शन किया था वही लाल किनारे वाली साड़ी पहने हुए मातृमूर्ति मुझे गोदी में लिए हाथों से जड़ कर सारे मुखमंडल में चुंबन स्पर्श देते हुए स्नेह जता रही थी सभी कुछ स्वप्न के समान याद आ रहा था इच्छा हो रही थी कि मां से पूछूं किंतु नहीं पूछ सका वही प्रश्न मेरे जीवन के पचास वर्षों तक विभिन्न भावों से दिव्य अनुभूति के रूप में प्रतिभाषित हो रहा था ध्यान में जो प्रत्यक्ष हुई थी वह अब केवल ध्यान की वस्तु नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप में मेरे अंतर बाहर व्याप्त होकर विराजमान है समस्त आनंद के मूल उद्गम रूप में सभी शुभ चेष्टाओं की प्रेरणा स्वरूप प्रत्येक श्वास प्रश्वास में अयाचित भाव से पास पास रह वही मेरा हाथ पकड़ मुझे चला रही है माँ स्वयं ही ध्यान में दर्शन देने के लिए आज ही प्रातःकाल आई थी वह अब पूछकर जानने का विषय नहीं रह गया माँ को और एक बार प्रणाम करके मैंने विदा ली उनका मधुर स्वर हृदय में गुंजित हो रहा था बेटा प्रसाद खाया है साधक प्रवर शारदानंद सा, जी गाया करते थे यदि श्यामा माँ जानते हुए मेरी ओर घूम देखे तो मैं आनंद के सागर में तैरता रहूँगा सदा आनंद सुखे भासे श्यामा यदि फिरे चाहे किंतु माँ ने मेरी ओर केवल स्नेह दृष्टि से ही नहीं देखा बल्कि मेरे चेहरे पर हाथ फेर मेरे कंगाल हृदय को परिपूर्ण कर दिया है उस समय वहाँ और कोई नहीं था माँ और मैं माँ को इतना समीप पाया था कि मुझे ऐसा लगा मानो उनकी गोद में बैठा हूँ थोड़ा आगे बढ़ पीछे देखा कि माँ तब तक भी बैठी हुई बैठी है और मेरी ओर स्नेह पूर्ण दृष्टि से देख रही है वह दृष्टि के भीतर से मेरे पीछे पीछे है मेरे साथ साथ चल रही है मैं दूर हटता जा रहा था किंतु तो वह भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी क्या मैं उनकी दृष्टि से बाहर जा सकता हूँ इतने वर्षों के बाद अब मैं ठीक जान गया और समझ गया कि मैं कितनी ही दूर क्यों न जाऊँ उनकी दृष्टि की सीमा से बाहर नहीं जा सकता मानो वह अग्रसर होकर मेरे साथ साथ चलती जा रही है नीचे आने पर पहले मन में विचार आया कि अभी दौड़कर कर पूजनी हरि महाराज को अपने इस सौभाग्य का समाचार दूं उस समय प्रातः साढ़े आठ बजे होंगे किंतु उनसे भेंट होगी या नहीं यह एक विचार की बात थी उसके अतिरिक्त कुछ भय भी हुआ कि मुझे मठ से आए तीन दिन बीत गए एक दिन के लिए आया था दर्शन आदि के अन्तर उसी दिन मठ लौट जाने की बात थी विशेष रूप से इसकी कोई खबर भी मैं मठ में नहीं भेजा था मठ के लोग मेरे लिए चिंतित होंगे यह सोचकर उसी समय मैंने मठ लौट जाने का निश्चय किया साधु महाराज लोगों ने मुझसे पूछने पर पता चला कि इस समय नाव नहीं मिलेगी बराहनगर जाकर नाव से उस पार वेलूर घाट उतरना होगा पूछता हुआ मैं वराहनगर आया और वहाँ से गंगा पार करके मठ में लौट आया पूजनी हरि महाराज के साथ स्थूल शरीर से कि फिर कभी भेंट नहीं हुई उनके आशीर्वाद से ही मैंने श्री श्री का दर्शन पाया था उन्होंने ही अपना पुण्य स्पर्श देकर मेरे शरीर मन को पवित्र कर दिया था प्रार्थना के द्वारा मेरे मातृदर्शन की सारी बाधाएं छिन्न कर दी थी तथा शक्तिपूर्ण प्रेरणा से मुझे अग्रगति के मार्ग में संचालित किया था अपने अंतर की कृतज्ञता उन्हें मैं जता नहीं सका इस कारण अभी भी मन में पश्चाताप का भाव उठता है मेरे सामने कोई उपाय भी नहीं था और न भविष्य के संबंध में कोई ज्ञान ही था उन्हें मैं फिर देख न सकूंगा, उस समय इसका मुझे आभास भी नहीं था जब मैं उनकी बात का स्मरण करता हूँ तो मेरा मन उनके स्नेह प्रेम से आप्लुत हो जाता है उनका आशीर्वाद याद आ जाने से आनंद मिलता है वह तो स्नेह ममता के प्रतिमूर्ति स्वरूप थे शक्तिमान ब्रम्भज्ञ पुरुष थे वह कृतज्ञता से मेरा हृदय भर जाता है किसी भी लोक में वह न रहे मुझे लगता है कि इस दिन सेवक का प्रणाम ग्रहण करते हैं वराहनगर घाट पर आकर बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी नाव किनारे ही लगी थी कुछ लोग उसमें सवार थे मेरे चढ़ते ही नाव छूटी बेलुरमठ घाट पर मैं उतर गया तीर पर गिरवा वस्त्रधारी साधु दिखाई पड़े गंगा में हाथ मुंह धोकर मैं मंदिर में श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने गया एक साधु महाराज ने पूछा इतने दिनों तक कहाँ रहे संक्षेप में मैं उत्तर दिया कि मैं श्री श्री माँ का दर्शन करने गया था मंदिर में उस समय भोग का निवेदन हो रहा था दरवाज़ा बंद था प्रणाम करके चरणामृत लेकर मैं महापुरुष जी का दर्शन करने गया वह अपने कमरे में बैठे लिख रहे थे प्रणाम करके मैंने सब कुछ बताया वह प्रसन्न होकर बोले तुम्हारा भाग्य अच्छा है नहीं तो ऐसा संयोग होना मामूली बात नहीं है श्री माँ का दर्शन कर लिया उन्होंने तुमसे बात की है आशीर्वाद दिया है तुम्हारा मंगल होगा मैं कहता हूँ तुम्हारा बहुत मंगल होगा श्री ठाकुर ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है जाओ अब सबसे भेंट कर लो कह दो कि तुम प्रसाद पाओगे नीचे आकर मैंने भंडारी महाराज से प्रसाद पाने की बात बताई वह प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले वह हो जाएगा प्रसाद पाने के बाद महापुरुष महाराज नीचे पश्चिम आंगन की ओर बरामदे में एक बेंच पर बैठे थे उस समय तक वह तंबाकू पी रहे थे मठ के साधु महाराज लोगों में अनेक उन्हें घेर कर खड़े थे दो एक बातों के बाद उन्होंने राजा महाराज का समाचार पूछा मैंने प्रथम दिन ही उनका दर्शन किया था द्वितीय दिन उनका शरीर विशेष स्वस्थ न रहने से उनका दर्शन नहीं मिला यह बताने पर उन्होंने कहा मैंने भी सुना है कि उनका उधर कुछ खराब हुआ है एक दूसरे साधु को लक्ष्य करके उन्होंने कहा महाराज कैसे हैं तुम जाकर खबर ले आओ